मातृदर्शन मां शारदा की साधना है। ऊपर हमने रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति के साधनों का वर्णन किया इनका मुख्य उद्देश्य चित्त शुद्धि तथा हृदय में प्रेम का संचार करना है जिसे भगवान की ओर मोड़ा जा सके नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में और भी अनेक साधनों का वर्णन किया है जिनमें से अधिकांश माँ शारदा के जीवन में पाए जाते हैं पहला है असत्य चरित्र वाले लोगों का संग त्याग इस विषय में स्वयं श्री रामकृष्ण की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण थी साधना की अवस्था में वे अपने सभी शिष्यों की खुसंग से, से रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे श्री रामकृष्ण के भांजे रामलाल को भी वे माँ के पास अधिक समय नहीं रहने देते थे एक महिला जिसका चरित्र यौवन काल में अच्छा नहीं था माँ के पास आया करती थी इस पर भी श्री रामकृष्ण ने आपत्ति की थी परवर्ती काल में उपरयुक्त दोनों घटनाओं का उल्लेख कर माँ यह बताने का प्रयत्न करती थी कि किस प्रकार श्री रामकृष्ण माँ की कुसंग से रक्षा किया करते थे दूसरा साधन है भोग्य विषयों का त्याग जिसका वर्णन वैराग्य के अंतर्गत किया जा चुका है तीसरा है विविक्त सेवन अर्थात निर्जन में निवास करना भक्तों के आगमन के पूर्व मां का निवास स्थान नौबत खाना अत्यंत एकांत स्थान था ही रामकृष्ण की एक निष्ठ सेवा द्वारा मां का महानुभाव सेवन सदा था परम परमहंस देव की पत्नी के रूप में पूजित होने अथवा देवी भगवती आदि के रूप में असंख्य भक्तों द्वारा आराधित होने पर भी मां को अहंकार छू तक नहीं गया था वे स्वयं कहती थी कि लोग आ आकर देवी भगवती आदि कहते हैं पर मुझे तो यही लगता है कि मैं तो वही राम मुखर्जी की कन्या ही हूँ इससे अधिक अभिमान अभिमान दम्भागम त्याजम का दृष्टांत और क्या हो सकता है श्री रामकृष्ण के कमरे में रात दिन हो रहे भगवत गुण श्रवण कीर्तन को माँ दूर से सदा सेवन करती थी नारद के अनुसार भक्त को क्षणार्धम अपनी व्यर्थ न नेयम माँ साधना भी कभी खाली नहीं रहती थी या तो वे श्री राम या भक्तों की सेवा में लगी रहती थी या फिर जप करने बैठ जाती थी इन सबके अतिरिक्त नारद के अनुसार भक्ति का मुख्य साधन है मुख्यतु महत कृपय भगवत कृपाले अवतार कल्प महापुरुष श्री रामकृष्ण की विशेष कृपा रूपी भक्ति का सबसे प्रमुख उपाय या साधन माँ को प्राप्त हुआ था सद्गुरु के इष्ट मंत्र की प्राप्ति एवं उसका निष्ठापूर्वक दीर्घकाल तक निरंतर जप भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है माँ शारदा को एक सन्यासी स्वामी नित्यानंद ने जगत धात्री देवी के मंत्र द्वारा दीक्षित किया था बाद में श्री रामकृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर उनके निर्देशानुसार मान्य साधनाएं की थी कि रामकृष्ण ने उन्हें जीवा पर मंत्र लिखकर दीक्षित किया था पराभक्ति इष्ट के साथ शांत दास सख्त वात्सल्य और मधुर इन विभिन्न भावों में से एक या अनेक के माध्यम से संबंध स्थापित करना भक्ति का अंतरंग साधन है उपरयुक्त पांच भावों के अतिरिक्त मातृभाव या अपत्य भाव भी है जिसमें भगवान को अपना पिता या माता समझा जाता है प्रारंभ में माँ का भगवान के प्रति मातृभाव था लेकिन श्री राम कृष्ण के माध्यम से माँ में अन्य भावों का भी विकास हुआ था एक अवस्था में श्री राम कृष्ण व माँ शारदा दोनों अपने को माँ जगदम्बा की दासियाँ समझते थे इस तरह दास्य और सख्य भाव दोनों ही सधे थे अगर श्री रामकृष्ण को माँ शारदा का एक साथ गुरु व इष्ट माना जाए तो उनकी पत्नी होने के नाते मां शारदा का मधुर भाव भी सद गया था परवर्ती काल में जगत मातृत्व के विकास के साथ ही साथ मां में वात्सल्य भाव प्रधान हो गया था वे देवी देवताओं को भी अपनी संताने समझती थी भोग निवेदन के पूर्व जिस प्रकार वे देवी देवताओं का अपमान करती थी उससे लगता था मानो सचमुच वे उन्हें अपनी संतान के रूप में बुलाकर भोजन कराने ले जा रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में पराभक्ति पर आरूढ़ सिद्ध भक्तों के विभिन्न लक्षणों का वर्णन किया गया है जो मां शारदा में भी प्रकट हुए थे पहला कंठावरोध रोमांच भी परस्पर लपमाना यह भाव का वर्णन है विदित है कि माँ शारदा को दक्षिणेश्वर निमास काल में भाव हुआ करते थे जिसमें उन्हें नेत्रों से अश्रु वर्षण एवं रोमांच हो जाता था श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अपनी संगनी योगिन माँ से वृंदावन में मिलने पर दो विरही प्रेमियों की तरह रोते हुए माँ ने योगिन माँ का आलिंगन किया था भक्ता एकांतिनो मुखिया अर्थात एक भक्त प्रमुख प्रमुख होते हैं मां की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्ति प्रसिद्ध ही है तीर्थी कुरवंत तीर्थानी ऐसे श्रेष्ठ भक्त तीर्थों को तीर्थोकृत कर देते हैं मां शारदा जिन जिन स्थानों पर रही तथा जयराम बाटी नौबत खाना उद्बोधन वे सारे स्थान आज महातीर्थ में परिणित हो गए हैं इन लक्षणों के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने पराभक्ति के तीन लक्षण बताए हैं पहला भय का अभाव दूसरा प्रतिद्वंदिता का अभाव तीसरा प्रेम ही प्रेम का उच्चतम आदर्श है माँ तो स्वयं असंख्य भक्तों को संसार ज्वाला से मुक्ति और अभय प्रदान करती थी श्री रामकृष्ण के प्रति तीव्र भक्ति होते हुए भी माँ ने कभी उनके अन्य स्त्री अथवा पुरुष भक्तों से ईर्षा नहीं की कभी कभी महीनों तक इतने निकट रहते हुए भी वे श्री रामकृष्ण के दर्शन नहीं कर पाती थी फिर भी उन्होंने कभी न तो इसकी शिकायत ही की और न अन्य किसी को कोसा एक पगली जो श्री रामकृष्ण के प्रति मधुर भाव रखती थी तथा तो सभी को काफ़ी तंग करती थी और इसीलिए सभी के द्वारा प्रताड़ित भी होती थी उसे भी माँ ने आश्रय देकर अपने पूर्ण ईर्ष्याद्वेष रहित हृदय का परिचय दिया है और माँ शारदा की भक्ति व प्रेम केवल प्रेम के लिए ही था उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रतिदान कभी न तो मांगा और न ही कभी उसकी इच्छा है कि पराभक्ति आरूढ़ भक्त को भाव दर्शन और समाधियाँ की भी, भी हुआ करती है माँ शारदा के भाव का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं माँ को विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन हुआ करते थे भाव समाधि की प्रगाढ़ता में श्री रामकृष्ण की साथ पूर्ण तादात्म्य की अवस्था भी उन्हें वृंदावन में प्राप्त हुई थी इष्ट के साथ इस एक रूपता को ही भक्ति की चरम स्थिति माना जाता है और जब सभी प्राणियों को अपने इष्ट का रूप अथवा इष्ट की संतानें मानकर प्रेम किया जाता है तब यह भक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप है एवं सर्वेश भूतेशु भक्तिरभ्य कर्तव्या पंडितैर्ज्ञावा सर्वभूत भयमहरिम सर्वत्र सभी में प्रभु का दर्शन करने के स्वरूप मां शारदा सभी की समान भाव से सेवा कर सकी थी उपर्युक्त लक्षणों के अतिरिक्त प्रेमा भक्ति या पराभक्ति अन्य प्रकारों से भी प्रकट होती है यथा श्रद्धा प्रीति विरह एक रतिविचिकित्सा तदर्थ प्राण संस्थान तथा तदीयता यह स्पष्ट है कि मां शारदा के जीवन में भक्ति की ये अभिव्यक्तियां प्रकट हुई थी इनका विस्तार करना यहां अनावश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है मां शारदा के जीवन का यह पक्ष विशेष अनुध्यान योग्य एवं सामान्य साधकों के लिए प्रेरणास्पद है एक व्यस्त गार्हस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी मां शारदा भक्ति के विभिन्न गौड़ी अंगों का जिस निपुणता से अपने जीवन में अनुष्ठान कर सकी थी वह सभी भक्तों के लिए अनुकरणीय है कर्मयोगिनी मां शारदा